समृद्धिया जायते सर्वितुक्त तदिदान तो प्रपंच जो कुछ उत्पत्ति का व्यवहार होता है उत्पत्ति अविद्या विषय अविद्यालौक व्यवहार अविद्या जायते वस्तु तो वास्तवजन्म नहीं सर्वम समृत्या जायते कहा गया इसका भी अभी विस्तार कर कथन करते हैं धर्माय धर्मा जाये जायते तेन तत्व जन्म मयुपमें धर्म ये जाये कल धर्म ये जाये धर्मा आत्मा सामने कार्यपदार्थ जितने इति व्यवहार होता है ते न तत्वतः तो तो तो जाये जहाँ कहाँ व्यवहार होता है जन्म होते करके परमार्थ तो कोई जन्म नहीं होता तेषा जन्म मायोपम जिनकी उत्पत्ति ऐसे व्यवहार होता है उनका जन्म मायोपम माया से जैसे बनता है उसके तुल्य वास्तव नहीं अब मायापम कम से माया से ही जन्म तो माया नाम को कोई पदार्थ है यह भी नहीं सहस माया न तो माया भी कोई वास्तव नहीं है वो भी ब्रह्म से भिन्न कोई माया नाम वस्तु नहीं है कारण तत्र तो पादं पाद विभजते श्लोक के प्रथम पाद की व्याख्या व्याख्यावास्य में ये पी आत्मा अने जाते कल्य जीवात्मा है और अन्य से अन्य आत्मा से जो कोई पदार्थ है आकाशाद प्रतंथ जायते कल्प्य इति शब्द से जीवल न जीवात्मा अन्न से कार्य होना आत्मा अने से जन जीवात्मा और अन्य इति इति अन्याकाशादी कार्य इति कल्य इति जमा व्यवहार होता है कल्पना की जाती है ते कलनाव प्रकारा इस प्रकार इति इति इति करके इति मतलब इस प्रकार जमा ये ज तो इति इस प्रकार इस प्रकार मतलब निर्दिष्ट है अथा संवृत्ति से ही अविद्या से उत्पन्न होते हैं वास्तव में प्रसिद्ध अवद्योतक शब्द से दर्शय धर्म यहायता जायते का इस प्रकार प्रसिद्धतावद्योतक प्रसिद्ध अवध्योतक इति से खखाते हैं सद इस प्रकार प्रसिद्ध का द्योतक सूचक है इसको दिखाते प्रकार से एवं प्रकारा, प्रकार एवं प्रकारा, एवं प्रकार मतलब इस प्रकार किस प्रकार यथोक्ता समृत निर्देशते समृत्तिया धर्म जायते एवं प्रकार में ये वह स्थो एवं प्रकार कहा गया उसका ही स्पष्टीकरण यथोगता समृत निर्देश्य समृत से अविद्या से क्या है अनत प्रकृत सम अनतर मतलब अभ्यपुर कही गई से कह गया समृत्या जाये तरह शाश्वत न्यू पूर्वश्लोक में कहा गया तथा संवृत्तिया धर्म जानते न तो तेव तो, ते तो, तो जन्मस्त ते जो कुछ आत्मा हो अनापना का साधि प्रपंच कार्य कर लो जन्म होते हैं ऐसा व्यवहार होता है समृद्धिया जायते समृद्धि संवरणम अविद्या व्यवहार होता है इस प्रकार अविद्या तप्त तो जन्म नहीं ना तत्वतः तो प्रपंच जायनते तेनाली तो न तत्व तो जायते इसका ही विस्तार समृत्तय पर जाये थे तत्व परमार्थतः उत्पन्न होता है ठीक है संवृत्तिया जन्म पारमार्थिक जन्म होने पर पारिक अत पारि एक अनुपर तृतीय पाद योजना जन्म मय उपम जिनका जन्म वो माया वास्तव नहीं जन्म ते धर्म यथान यथाजन्म तथा तयपम प्रत्युत समृत्याजन्म समृत्ति से जन्म है वास्तव नहीं तेम धर्म अपना अधिकारियों का जो जन्म है यथोता ना, नाम यथा माया जन्म माया से जैसे कुछ दिखा देते हैं वस्तुता नहीं होने पर जादूगर दिखाता है शक्ति आदि बना देता है दुष्चल बना देता है इस पर प्रकारोपम समझना प्रत्येक ज्ञातव्यम टीका प्रत्येक जन्म ही थी तबम प्रत्येकम माएपम प्रत्येतव्यम कि जन्म जन्म माओपम चतुर्थ पर्थम आकांक्षा द्वारा स्फुरये चतुर्थपाद का स्पष्ट करते आकांक्षा शंका करके मायानाम वस्तु तरी माया से जन्म है तो माया मायानाम को कोई वस्तु है पूरापी श है मायानाम वस्तु तरी उत्तर देता निका नहीं, नहीं। सह तो माया न मायावास्तव ही माया कि अवद्यम से आख्या अभिप्रा है अविद्यमान से आख्या जो नहीं है उसको माया सदस्य कहते वास्तव ही नहीं माया वस्तुता माया कारण से माया से जन्म माया नाम कोई वस्तु नहीं ब्रह्म से अत्यव माया नाम कोई वस्तु नहीं कार्य प्रपंच दिखता है मिथ्या है रज में सर्प जैसे दिखता है होने पर भी दिखता है उसको समझाने के लिए कहती है माया से जन्म वास्तव नहीं वो अवास्तव बताने के लिए माया से कहा गया तो पहले अवास्तव समझ रहे सुनो चाहे माया कोई वस्तु हो तो हो वो तो माया भी वास्तव नहीं है ब्रह्म से अतिरिक्त माया नाम कोई नहीं अनिर्वचन है कार्य भी अनिर्वचन है सर्पा है सत्य नहीं असत्य नहीं सत असत उभय नहीं माया भी ऐसा है और ये अविद्या है वो सत्य नहीं ब्रह्म जैसे असत्य नहीं सत्य विषान जैसे और उभय आत्म का भी नहीं वो तो अनिर्वचन है वो माया है जन्म मायोपमं मयोपम तुम्हें तदे दिष्टातावस्टम साधयपम का इसको सिद्ध करते का यथा यथा दिष्टानीजा न सौ निचोदी तदव धर्मेशोजना यहां माया मैया बीजा तन्म अंकुर जाये थ माया मेह अंकुर जायते अंकुर जायते जादूगर दिखाते है बीज भी मायामय है वास्तव नहीं और अंकुर वृक्ष भी बन जाता है तो दिखता है मायामय न आसो नित्यो न चोच्छेदी वो जो अंकुर है वो नित्य नहीं उसका उच्छि होता है नहीं वास्तव ही नहीं तो उच्छि किसे हुआ? तदव धर्म सुजना इस प्रकार धर्म में आत्मा आत्मा सत्रुता आकाशित जो कार्य वर्ग है उसमें ऐसे योजना समझना वो जन्म नहीं मायामय माया जन्म है तो नि नहीं उसका ना होता खिरानी, आकांक्षा दर्शयन योजयती के शब्द योजना करते अन्य अर्थ बताते हैं आकांक्षा दिखाते हुए कथम आयुपम तर्मा जन्म आह तयुपम एक जो धर्मशब्द से आत्मा आत्मा जो कार्य है उनका जन्म मायोपम वास्तव नहीं कहते इसे उसका उत्तर यह था माया मयाद अमराद बीजा जायते तन्मय मायामय अंकुर तनमय का मायामय बीज भी अमराध बीज मायामय वास्तव नहीं उसे वृक्ष बन जाता है जादूगर दिखाता है मासो अंकुर नित्य उच्छेद वो तो जो अंकुर वृक्ष बन जाता है न नित्य नि न तो उच्छेदी का विनाश अभूत वास्तवहीन सद्रुपहीन जो वास्तव वा नहीं तो उसका उच्छेद भी कैसे हुआ तद्वर्मेश धर्म में कार्य में जन्मनाता दि योजना युक्ति घटना जन्मनाशादी केवल ऐसे दिखता है वास्तव वा नहीं न्यायाम है न तो परमा तो धर्म जन्म नाशवा युज्य कार्य वर्ग जो दिखता है आत्मा है उनका धर्म जन्म परमार्थतनी नाथ बा परमार्थ तन दिखता नहीं पहले कहा था सद्भावन यजम सर्वम समृत्या जायते सर्वम सर्व शाश्वत नास्त तेनाली सद्भाव उदस्तेन ना यदुक्त सद्भावन हजन सर्व प्रपंचेण सौ अजहे अजन्मात्मा सौ अस्थ्य अस्थ्य से होता है सद्रूप से अजन्ना ही है इसका ही विस्तार करते हैं जेशुर्मेशु शाश्वता शाश्वता शाश्वता शाश्वता यत्र यत्र ये विवेकोच्य शाश्वता शाश्वता और अजेश अशाशता न शाश्वत अशाश्वत अभिधा शब्द प्रयोग नहीं होता है नित्य के कुछ नहीं ये तत्र विवेक नोच्य यत्र वर्णा न वर्तंते वर्णा इति शब्द शब्द न वर्तनते शब्द अर्थ में रहते अर्थात शब्द शक्ति से अर्थ को बोधन कराते हैं घट शब्द अर्थ में है अर्थ में रहता है अर्थात घट शब्द अर्थ को कम्बीवादी वाले अर्थ को शक्ति से बोधन करता है तो अर्थ में शब्द रहेगा शक्तिया बोधकत्व शब्द अर्थ में रहता यत्र वर्णा न वर्तंते अर्थात तो कोई भी शब्द शक्ति के द्वारा जिसको बोधन नहीं कराते हैं, तत्र विवेक नोचे विवेक भेद परस्पर नहीं कर सकते शक्ति के द्वारा शब्द बोधक हो शब्द अर्थ में रहेगा शक्ति बोधक तो न शक्ति से अर्थ को बोधन कराता है शब्द शब्द वर्ण शब्द जहाँ नहीं रहते अर्थात जिस अर्थ को शब्द को, कोई भी शब्द औ, शक्ति के द्वारा बोधन नहीं कर पाता है तत्र उसी विषय में विवेक भेद नहीं कर सके नित्य अनित्य कोई भेद व्यवहार नहीं हो सकता प्रतिपादन नहीं किया जा सकता टीका में आत्मनि नित्य अनित्य कथा नावतरती इत हेतु माह आत्मा में नित्य अनित्य कथा शब्द प्रयोग नहीं होता <coughs> इसमें हेतु कारण है यत्र वन्ना हेत्कार ये श्लोकस्य श्लोक पूर्वाधस्ते श्लोक के पूर्वाध की व्याख्या आत्मसु अजेसु पर आत्मसुज नित्य विज्ञप्तिमात्रक शाश्वत अशाश्वत नवर्त अभिधा, आत्मा अजन्म है नित्य एक रस विज्ञप्ति मात्र सत्ता कैसे आत्मा की सत्ता है नित्य एक रस विज्ञप्ति मात्र है सत्ता अतिरिक्त कुछ नहीं नित्य कार्य उत्पत्ति आदि विकार अवर्जित कुछ नहीं एक रस विज्ञप्ति मात्र है ऐसे आत्मा सु बहुवचन दिया है औपाधिक भेद को लेकर जैसे प्रतीत होता है शाश्वत अश्वाश्वतवा अभिधान धा, शब्द प्रयोग नहीं होता नित्य है अनित्य है व्या शब्द प्रयोग नहीं होता है यत्र वर्णानावर्तन ते विवेक नहीं, नहीं चाहते शक्ति के द्वारा कोई भी शब्द उसको बोधन नहीं करता है निर्विशेष है असंग को य न वर्तंते तवेकभेदन भाष्य में ये सुर्ण शाथ कहते हैं वर्ण्य यही अर्थ से वर्ण शब्द वर्ण्य यही से वर्ण जिनके द्वारा अर्थ कहा जाता है वो तो शब्द है वर्ण का शब्द ये यौगिक अर्थ है वर्ण यही अर्थ है इति शब्द जब तक शब्दा न प्रवर्तन थे अविधात्म अविधात्म प्रकाश ही शब्द जहाँ प्रकाश अर्थ को प्रकाश करने के लिए प्रवृत्त नहीं होते शब्द शक्ति के द्वारा अपने अर्थों को प्रकाश करने के लिए प्रवृत्त होता है जहा प्रवृत्त निमित्त हो शब्द प्रवृत्ति का निमित्त जाति क्रिया संबंध धर्म गुण जहाँ है वहाँ शब्द प्रभुत्व होता है घट शब्द प्रवृत्व होता है घटत्व तो जाति को गो शब्द प्रवृत्व होता है गोत्व तो जाति को प्रभुत्व निमित्त को आश्रय करके पाचक पाठक लाभक आदि शब्द प्रयोग होते हैं क्रिया को लेकर के पठन क्रिया लवण क्रिया छेदन क्रिया को लेकर के क्रिया को लेकर के नील श्वेत आदि शब्द प्रयोग होते गुण को नील रूप गुणों तो को आश्रय करके इनका है, संबंध को निमित्त करके दंडी छत्री आदि शब्द प्रयोग होता है इस प्रकार कोई शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जहाँ है वहाँ शब्द प्रवृत्त होता है अर्थ को प्रकाश करने के लिए किन्तु जहाँ निर्विशेष आत्मा है उसमें कोई धर्म गुण क्रिया जाति कुछ भी नहीं है शुद्ध है विज्ञमती मात्र की दुर्बल शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त जाति गुण क्रिया संबंध कुछ भी नहीं है इसलिए शब्द वहाँ प्रवृत्ता नहीं होता है अर्थ को प्रकाश करने के लिए इदम् एवं इति विवेक विविधता तत्व नित्य अनिचेत नहीं हो जहाँ शब्द प्रयोग नहीं होता है इदम् एवं यह ऐसा है ऐसा विवेक नहीं होता है विविधता भेद निश्चय नहीं होता है परस्पर भेद परस्परभेद विभक्त भिन्न परस्पर भेद निश्चय नहीं अनित्य तो अच्छे शब्द प्रयोग नहीं होगा तो वस्तु के लिए ये अन्य है अनित्य है कुछ भी शब्द प्रयोग किया प्रकृतिसु धर्मेश्वरी ये आत्मसु निक शब्दगोचर हेतु तमाण आ आत्मा में जीवात्मा में नित्य अनित्य कथा का शब्द प्रयोग नहीं होता है नित्य अनित्य कथा शब्द प्रयोग भावे क्यों नहीं होता है हेतु क्या है शब्द अगोचर हो तो शब्द का विषय नहीं शब्द शक्ति के द्वारा जिसको प्रकाश करे वो शब्द का विषय होगा शब्द शक्ति विषय तो नहीं है आत्मा में शक्ति का विषय हो तो शब्द का अगोचर होता है शब्द का विषय शब्द जन्य ज्ञान के विषय को शब्द का विषय कहा जाता है शब्द जन्य शक्ति के द्वारा शब्द जन्य, जन्य ज्ञान विषय तो आत्मा में नहीं है शब्द का गोचर नहीं अभांग मनस गोचर कहा गया यथो वाचो निवर्तन थे अपरापे मनस आशा वाचो निवर्तन थे शब्द प्रयोग अर्थों को प्रकाश नहीं कर पाता है निवर्तन के मंत्र शक्तिया नहीं होता है शब्द आत्मन शब्दा गोचरते कथम असो व्याख्या त्रिभी शब्देव प्रतिपाद्यता आचरती है आशंक्य अभी शंका करते हैं यदि आत्मा शब्द का गोचर नहीं शब्द का विषय नहीं तो असो कथम व्याख्या त्रिभी शब्देव प्रतिपाद्यता व्याख्या कर आत्मा का प्रतिपादन करते हैं और प्रतिपादन करेंगे कहेंगे तो शब्द के द्वारा ही कहेंगे कैसे शब्द के द्वारा प्रतिपादन करते हैं प्रतिपाद्यताम आचरित प्रतिपाद्यताम आत्म न प्रतिपाद्यताम आचरित आत्मा शब्द के द्वारा प्रतिपाद्य कैसे होता है शब्द प्रतिपाद्य कैसे होगा आचरित क्या प्राप्त करता है प्रतिपाद्यता को कैसे प्राप्त करता है प्रतिपाद्य कैसे होगा शब्द का अविषे तो व्याख्या कर ग्रंथ में आचार्य व्याख्या करके जो बताते शब्द के द्वारा प्रतिपादन करते शब्द के द्वारा प्रतिपाद्य प्रति प्रतिपाद आत्मा कैसे होगा जो शब्द का आगे चले ऐसा शंका करके उत्तर देते चित्तस्पंदन मत्रम अभिचार सुंदरम प्रतिपाद्य प्रतिपादकूप द्वैतमीति शब्द स्थानतम आस्तुतः आत्मा प्रतिपाद्य शब्द प्रतिपादक प्रतिपाद्य प्रतिपादकूप द्वैत द्वैतवी वास्तव नहीं प्रतिपाद्यता वास्तव्य नहीं अभिचार सुंदर जो विचार के बिना अच्छा लगता है शब्द के द्वारा आत्मा का प्रतिपादन होता है अविचार अविचारण सुंदरम विचार के बिना ही बड़े सुंदर लगता है और तो चित्त स्पंदन मात्र चित्त स्पंदन मात्र है ही नहीं प्रतिपाद्य प्रतिपादकत्व भी नहीं द्वेत जितने है प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूप द्वैतम अविचार सुंदरम का विचार के बिना विचार करने पर यह निर्णय नहीं होता केवल चित्त का स्पंदन है पारमार्थी नहीं दृष्टान के साथ कहते यथा, यथा यथा यथा चलति चलति चलति चलति चलति य तथा तो तथा चित्तं अच्छा चित्तं चित्तं चलति न न संशयः संशयः संशयः यावया स्वशयन संशयः अद्वच दया चित्तं संशय न संशयः तथा यथा स्वप्ने चित्तं माया, त्राप, त्राप, माया से चित्तं चित्तम दयाभाष्वय द्व जैसे दिखता है इसमें अविद्या के कारण चित्त का स्पंदन होता है दयाभास, दया जैसे आवास होता है प्रतिपाद्य प्रतिपादक आदि को प्राप्त करता है तथा जाग्रत दयाभाम चित्तम चलते माया जैसे स्वप्न में ऐसे जागृत अवस्था में भी चित्तम माए या दया भाषम माया से ही द्वैत्व को प्राप्त हुए आभाष को प्राप्त करता है वस्तुता नहीं सपन में द्वैत्व नहीं होने पर भी माया से अज्ञान से द्वैत जैसे दिखता है चित्त द्वैत् को प्राप्त करता है ठीक इस प्रकार जागृत में चित्त ही दया को प्राप्त करता है करता नहीं नहीं प्रतिपाद्य च संशय स्वनेतीय किया भाषा दयास न संशय जागृति अद्वि दयाभासा भाषते इसमें कोई संशय नही माया तो दिखता टीकाने <kuh -kuh -kuh> स्वप्न प्रतिपाद्य प्रतिपादक दैतस्पंदमात्र कथम तथा प्रतिपाद्य प्रतिपादक प्रतिपादकूपे जो द्वैत है स्वप्न में चित्त का स्पंदन है स्वप्न में कुछ प्रतिपादन करते हैं कुछ शब्द प्रयोग करते अर्थ बताते वस्तुतः स्वप्न में न शब्द है नर्थ है प्रतिपाद्य अर्थ प्रतिपादक शब्द रूप जी द्वैत चित्त का चित्तकात्पंदन मात्र है वास्तव शब्द नहीं अर्थ नहीं ये तो सपने में ठीक है किंतु जागृतें कथम तथा से आप जागृत में कैसे प्रतिपाद्य प्रतिपादक वास्तव कैसे नहीं चित्तास्पंदन कैसे होगा ऐसे संसार से श्लोक है भाषण चित्त सप्ने संश अद्यवंश दया भाषण तथा जागृत में संशय जैसे सपन में ऐसे जागृत में बराबर है पौनरुत्तम श्लोक आशंख्य शंकांत निराशा नो को पहले कहा गया दो बार कहेंगे तो मृत्यु होती है इसलिए शंका करेंगे शंकांतर निराशात अन्य शंका की निवृत्ति के लिए जन्मादिशा शंका शंकाभिन्न प्रतिपाद्य जन्मनासाद नहीं है इसके लिए पहले कहा गया अभी प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य रूप व्यय तो नहीं इसका इस शख्या के निराश करने के लिए इस लोग ऐसा मानते हुए कहते योचरत्व पर अव्य विज्ञान मात्रस्पंदन मात्र न पर वागोचरत्व शब्द प्रतिपाद्य पर अद्वितीय ब्रह्म है और शब्द प्रतिपाद्य जो कहा जाता है शब्द प्रतिपाद्य वस्तुतः नहीं है विज्ञान मात्र से विज्ञान मात्र अद्वितीय है उसमें शब्द प्रतिपाद्य नहीं त तो मन का स्पंदन मात्र मन का स्पंदन केवल है शब्द प्रतिपाद्य नहीं न परमात्म यही का यहाँ अधिक जो शब्द प्रतिपाद्य कहा जाता है व्याख्या को प्रयोग करते हैं, ग्रंथ में आचार्य प्रतिपादन करते है और वास्तुतः चित्त का स्पंदन मात्र है प्रतिपाद्य तो तो शब्द तो तो तो तो। प्रतिपाद में ना प्रतिपादकत्व ना अर्थ में प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव जैसे स्वप्न में शब्द अर्थ नहीं होने पर भी लगता है ऐसे जागृत में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव द्वित ही नहीं शुद्ध विज्ञान चिन्ह मात्र द्वितीय ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है बाकी जो प्रतीत होता है किसी भी प्रकार ज्ञान होता है व्यवहार होता है सौ मिथ्या ही ऐसे व्यवहार होता है चित्तस्पंद नहीं है श्लोको। अर्था ययो तो श्लोको ये दोनों का श्लो, दोनों श्लोको का पहले कहा गया। श्लोको। नहीं पर नहीं उत्ता है सत्य हेतु दृष्टान वाणी का विषय हुत द्वैत शब्द अर्थ को विषय करता है शब्द जन्य ज्ञान विषय को शब्द का विषय कहा जाता है ज्ञान का विषय रूप रस घटपट आदि शब्द जन्य ज्ञान के विषय को शब्द का विषय कहा जाता है तो शब्द का गोचरी हो त्वैत से द्वैत प्रथं शब्द का गोचर शक्त्या शब्द होता है वस्तुतः द्वैत शब्द से तो कहा जाता है शब्द प्रतिपादक द्वैत अर्थ प्रतिपाद्य ऐसा व्यवहार होता है किंतु जैसे स्वप्न में ना शब्द है प्रतिपादक ना अर्थ है प्रतिपाद्य स्वप्न <coughs> में जो कुछ दिखता है वो नहीं है उसको जिस शब्द से कोई कहता है वो भी शब्द भी नहीं वो तो वास्तव नहीं इस प्रकार जागृत में भी प्रतिपादक प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य है अर्थ प्रतिपादक है शब्द ऐसा व्यवहार होता है इसका प्रतिपादक शब्दे दूसरे हेतु कहते हैं जो हुए ये दृष्टान सपन को पहले पसंद करते हैं दीक्षु वै दस सूस्थिता स्वप्न धीपन स्वप्न दीक्षो वे दस सूचि अंदजान श्वेत जान वापी जीवान् पश्यम श्वेत जान वापी जीवान् पश्यप्न धृ प्रचरन स्वप्ने दीक्षो वै दस सूचित अंदज श्वेत जान यां सदा सपने सपने के दशस्ु दीक्षु प्रचरण दस दिशा में प्रचरण करते हुए यान पश्यति पश्यति प्रचरण जीवन आगे के साथ संबंधे ते चित्त स्वप्नदृक्चिदृश्या न ततः पृथक विद्य तथा तदम इदम सप्त प्रथम श्लोक स्वप्नदृक स्वप्न प्रचलन सपने प्रचलन इधर उधर जाता हुआ दश दिशा में स्थित जीवों को देखता है अंडजान श्वेदान अंड जे पक्षी पशु पक्षी आदि सर्पादि मशक आदि यान जरायज भी हो जीवन यान सदापति जीव को देखता है जीव देखता है जड़ पदार्थ भी देखता है सपने में सपन दृ चित सपन दस्ता के चित्त के दृश्य है सपन दस्ता के चित्त के दृश्य है तथा पृथक अना भी जल वो चित्त से पृथक नहीं है सपने में जो दिखता है चित्त दृश्य पृथक नहीं है पश्यति ते ना पृथक इति का संबंध जो दिखता है स्वप्न दा पृथक नहीं है इसके संबंध है तात्पर्य श्लोक तात्मा श्लोक कात्पर्य भाष्य में इतोचर वागोचरस्य द्वैत अभाव वाणी का विषय द्वैतः शब्द का विषय शब्द प्रतिपाद्य है दुईता। दुईता का अभाव वास्तव तो द्वैत नहीं है <coughs> इत्यादि का तो कारण इतःशब्दार्थमे स्फूर्तन अक्षरा जाचते इत इस कारण से भी इतर शब्द के अर्थों को स्पष्ट करते हुए शब्दों की व्याख्या करते हैं भाष्य में स्वप्न पश्यती स्वप्नदृक् सपन दृक्ष शब्द का विग्रह सपना पर्यटन ये दशस् का प्रतीक दशस्व दृश्यन दश दिशा में वर्तमान वर्तमान जीवाण जीव है प्राणी न अंदजान शेदजान वान जो देखता है जीव अंडेदज हो जरायुज हो हो जिनको देखता है सदा पश्यती थी जो देखता है मते विद्यंते पूर्वते बंद जो देखता है वस्तु तो है ही नहीं सन्दिक चित्त से वास्तव नहीं है आगे आँग, हुताना में में विषय भेदाना तत्र भेद त्र दृश्यम ते दिथ्यात यदि विषय दृश्य भेदाना भेदान स्वप्नद्रष्टा के विषय विषयभूत भेद जितने कार्य वर्ग है स्वप्न में दिखता है सपन दृष्टा का विषय चित्तृश्य है तत्र दृश्यम सेपन में दिखते हैं दिखने पर भी भेद से मिथ्यात्व किम आयातम द्वैत में जो भेद है शब्द का विषय है वो मिथ्या के होगा मिथ्यात्व क्या आया क्या आया स्वप्न में दिखता है चित्त है किंतु द्वैत मिथ्या इसमें क्या क्या आया किम आयातम ये पूछता है पूर्वपक्षी यदि तथा किम जो स्वप्न दिखता है स्वप्न चित्त दृश्य है क्या वा उत्तरश्लोक आगे के श्लोक उत्तर कहते उच्य स्वप्नृक्चिस्ते नतः पृथकृशा तदृश्य मे वेदचितिष्य तथा ज्ञान सदा पश्यति ये पश्यपनदृचित्तृश्या चित्तृश्यत पृथ्क नीजते चित्त पृथक नहीं चित्तकृश्य स्वनद में चित्त से दिखता है जो पदार्थ वो चित्त से अलग है ही नहीं जिस प्रकार स्वप्न के चित्त से अलग चित्तृश्य नहीं है इसी प्रकार तथार्थ दृश्य में भी एकदम स्वपन चित्त मिश्रते स्वप्न दृक के दृश्य है स्वप्न दृक का चित्त जैसे चित्त दृश्य बाह्य पदार्थ चित्त से अलग नहीं है ऐसे स्वप्न दृक का जो चित्त है वो भी स्वप्न दृक् दृश्य है से से नाम की नहीं नहीं तथा के के है है भी ठीक श्लोकाक्षरा योजय कर्मधारण व्यावर्त सपन दिगित्त और दृश्य में कर्मधारा नहीं शट्टम। शट्टम। चित्तम चित्तम चित्तम, सपन दृश्य सामक सपन दृश्य सपन दिख तर्मधारा की चित्त, चित्तम, श्या हो सकती दृश्या तेन दृश्या स्वप्न दृक चित्त के द्वारा दृश्य जीवा जो जीव स्वेद जन्ध जराज हो जो जीव प्राणी स्वप्न के चित्त के द्वारा दृश्य दिखाए जाते हैं तस्मा स्वप्न दृक चित्ता पृथक न भी जन्ते दे। चित्त दृश्य वस्तु चित्त से पृथक नहीं है स्वप्न में ये सब जानते हैं चित्त से दिखता है केवल ज्ञान होता है अतिरिक्त वस्तु है ही नहीं सपन में चित्त दृश्य जो पदार्थ है वो चित्त शत्री तो कुछ नहीं उस चित्त में केवल स्पंदन हो करके दृश्य दर्शन भाव कल्पना है केवल ज्ञान है ज्ञान शत्री तो दृश्य ही नहीं सपना में पृथक न विद्यंत इसमें पहले आया है सृष्टि प्रमाण दिया न तत्र न रथ योगा न पंथा न विद्यंत ऐसा आया और करता है किन्तु वस्तु तो ही नहीं सपन चित्त से पृथक नहीं टीका में जीवादि जीवादिभेदने असत्तम चित्ता जीवादि जीवादिभेद जीव आदश आकाशादी कार्य वर्ग सपन में दीक्षते सपन दृश्यम स्वन जो दिखते हैं उत्ता कार्य जितने चित्ता पृथ्वस पृथक नहीं है पृथक सत्ता नहीं साध चित्त अनेक जीवादि चित्तमे ही अनेकजीवादिभेकार चित्त ही कल्पित अनेकभेदेण अनेक अनेक कार्य कार्यकार्य अनेकजीवादिभे जीव अतिश आकाशाद जड़ कार्य कार्यभेदार विक्य है, है? प्रतीत होता है चित्त ही केवल अनेक प्रकार दिखता है वस्तुत तो ही नहीं त्रष्टाचित दपने स्वीकृत शंका तो है चित्त दृश्य चित्त से अलग नहीं किंतु चित्त एक है और सप्नद्री की दृष्टा के दो होगी स्वप्न में दृश्य पदार्थ चित्त से अलग नहीं किंतु चित्त एक है और सपनद्री के के तो है द्रष्टा सपनद्री को द्रष्टा श्य कहा और चित्तमच इति द्वय स्वप्न स्वीकृत हम स्वप्न में दो माना एक दृष्टा और एक चित्त ऐसे शंका सिद्धांत कहता ने क्या तथा तदप्न चित्तम इधम तदृश्य में जो स्वप्नदृप चित्त है जिसके दृश्य है सब पदार्थ चित्त से अलग नहीं कहा स्वप्न दिख के दृश्य है स्वप्न दृष्टा के दृश्य स्वप्नद्रशा चित्त को भी जानता है तदृश्य तो में तब्देन चित्त विषय व्यावृत तदृश्य का अर्थ चित्त दृश्य नहीं लेना दृश्य से चित्तृश्य सपदार चितग अचि तदृश्य तुश्य स्वप्नदृक्श्य तब्दे चिष तो व्यावरती तथक नहीं तेन सपन दृशा दृश्यम की तदश्यम तेन दृश्य में तदृश्यम तेन का सपन दृशा स्वनदृक् सपन दृश् प्राप्तिपद तृतीयांत स्वनदृष्टा स्वनद्रष्टा दृश्य होता है सपनदृक् चित्त चित्त भी उसके द्वारा दृश्य हुआ जैसे चित्त से अलग चित्त नहीं है ऐसे सप्न दृष्टा से अतरित उसका दृश्य चित्त भी नहीं है ठीक सपनावस्था से चित्त स्वप्न की विषय से फलित महा सपनावस्था में चित्त स्वप्न दृष्टा के विषय हुआ सपन दृष्टा के ज्ञान के विषय हुआ सपन विषय हुआ दृश्य हुआ तो ऐसे क्या हुआ अतः स्वन दृक व्यतिरिक नहीं पदार्थ से भिन्न चित्त भी नहीं जिस प्रकार चित्त ये दृष्टान्त है हाँ इसी प्रकार स्वप्न के चित्त भी स्वप्न देखता है जानता है सपन का दृश्य हो गया यह हो गया इसे स्वप्न से भिन्न नहीं है दृष्टान्त निविष्टम अर्थम दृष्टान्त के विजय थी अब इतने दृष्टांत सिद्ध कर दिया सप्न अवस्था में जितने पदार्थ है जीव हो जड़ हो दृश्य सपन चित्त के दृश्य चित्त से अलग नहीं और चित्त भी सप्न दृष्टा के दृश्य होने से स्वन दशा से भिन्न कुछ नहीं ये सपनावस्था में कहा दृष्टान्त है उसके अर्थ दृष्टान्त में स्थित अर्थ को दार्टान्त में जागृत में दिखाते हैं। चरण जागरीते जागृदीक्ष दश सृस्ति अंदेद्पी जीवान्न पश्य सदा वापी जीवान सदा पश्यति जाग्रचिते क्षणीयास्ते नत पृथक तथा क्षणि यास्ते तथा तदृश्यमें वेद जाग्रत्येद्रत्यच्चि जाग्रत जागर जागरिते चरण दशस् दिख्ष, दशसुदी अंडजान छेदजान वापि यान सदा जीवान् पश्यपन में इस प्रकार जागृत अवस्था में भी दशाशु दस दिशा में स्थित यान अंधजाना जीवान पश्यती जो कुछ जीवो को दिखता है चित्ते चित्षणित जागर चित्त है जैसे स्वप्न अवस्था में जो कुछ देखता है सपन दिख चित्त दृश्य है ठीक जागृत अवस्था में जो कुछ देखता है जीव जड़ जितने दिखता है ते जागर चित्त क्षण या जागर चित्त दृश्य और जागृत चित्त के दृश्य जाग्रत चित्त, चित्त से पृथक नहीं जैसे सप्तम चित्त से भिन्न नहीं नतः तथम तरफ नहीं तथा दृश्यमेदम जाग्रत चित्त से जागृत दृश्य पदार्थ कुछ नहीं है जागृत कालिन चित्त भी दृष्टा के दृश्य जीव दृष्टा के दृश्य होने से जाग्रत दृष्टा से भिन्न चित्त भी नहीं है जैसे सपना से भिन्न सपना के चित्त भिन्न नहीं क्योंकि के दृश्य हो गया ठीक इस प्रकार जाग्रत दृष्टा से भिन्न जाग्रत कालीन चित्त नहीं तो है क्योंकि चित्त भी जाग्रत दृष्टा के दृश्य है जागृत चित्त दृश्य होने से उससे भिन्न नहीं है ठीक है जागृत अवस्थो ही पुरुषो यीवान् पश्यती जागृत तो अवस्था में स्थित तो जो देखता है पुरुष इतना जीव शब्दे ना जीव शब्द से क्या रहना ना का कार्य करण संघाता गिर जानते कार्य सर्व करण इंद्रिय का संघात दिखता है क्योंकि जीव आत्मा तो दृश्य नहीं होता है चेतना चेतना नाम दृश्यता अभात जीवों को देखता है चेतना तो, है। तो नहीं उसके कार्यक्रम संघात दिखता है उनके विलक्षण चेष्टा से जीवात्मा है ऐसा अनुमान होता है अन्यत्मा का नहीं होता अन्य आत्मा का श्लोक आरचे दोनों श्लोक में विवक्षित अनुमान ऐसे है। करते हैं भाष्य में दिखाते जागृत दृश्या जीवा त्यति चित्ते क्षणीय सपन तो चित्ते जीव वत्त ये अनुमानित जाग्रत दृष्टा के दृश्य जीव जितने हैं ये चित्ता जाग्रत से भिन्न नहीं जाग्रत चित्त के दृश्य जितने पदार्थ हैं से अतिरिक्त है नहीं हेतु क्या चित्तियवा चित्त दृश्य दृष्टान सपन दृक्त चित्तनीय जीव स्वप्न दृष्टा के चित्त के द्वारा दृश्य जितने जीव है स्वप्न में वो जैसे के चित्त से भिन्न नहीं है ठीक इस प्रकार जागृत अवस्था में स्थित तो जितने पदार्थ जीव है चित्त दृश्य है वो तो चित्त से भिन्न नहीं क्योंकि चित्त दृश्य है एक अनुमान ये हुआ अब दूसरा अनुमान है तच जीवे क्षणात्मक चित्तम जीव का दर्शन जीव का ज्ञान होता जो चित्त है तद्रष्टूर अव्यतिरिक्तम तो तो है है से नहीं। भी से भिन्न भिन्न नहीं नहीं चित्त भी दृष्टिव जैसे स्वप्न के चित्त सपन दृष्टा से भिन्न नहीं है क्योंकि सपनद्रष्टा के दृश्य काल से अव्यतिरिक्त व्यतिरिक्त नहीं है अक्षर अक्षर न पृथक अपेक्षित विवक्षित शब्द के व्याख्या शब्द तो व्या तो तो व्या की व्याख्या दृष्टान्त की व्याख्या करने से स्पष्ट हो जाता है दृष्टान्त सप्न दृष्टान्त इसकी व्याख्या से श्लोक की व्याख्या हो जाती प्रथक न पृथक तम इस श्लोक में फिर अर्थ की अर्थ कथन का आवश्यक है तो नहीं क्योंकि सप्न दृष्ट चित क्षण से तथा पृथक दो श्लोक में सपन दृष्टान्त को कहा गया तिरसठ चौसठ उसके दृष्टान्त की व्याख्या हो जाने से पंचसठ चौसठ श्लोक की व्याख्या हो जाती इसलिए उसका अर्थम ही कहते उसका अर्थम अर्थो यस्य अन्यस्य तत्न्य अर्थ श्लोक का अन्य अर्थ पूर्व श्लोक में कहा गया दृष्टान्त की व्याख्या करते समय इसलिए इसकी व्याख्या अलग से करने की आवश्यकता नहीं इसमें दोनों श्लोक के द्वारा ये दिखा दिया सप्न दृष्टा के चित्त दृश्य सब पदार्थ स्वप्नावस्था में दस दिशा में स्थित जीव को देखता है अन्य जिसको देखता है और चित्त दृश्य होने के चित्त से पृथक नहीं है केवल चित्त ही ये सपन पदार्थ कुछ नहीं उसका ज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं है दृश्य चित्त से अलग नहीं हुआ सप्न पदार्थ में जिस प्रकार चित्त चित्त से पृथक नहीं ऐसा सप्न दस्ताद से पृथक नहीं क्योंकि उसका वो दृश्य है ये सिद्ध हुआ अवस्था में ना दृश्य पदार्थ है न चित्त कोई दृष्टा से अलग है केवल सप्न दस्ता ही है ठीक इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी दस दिशा में चित्त के द्वारा दिखा जाता है जो जीव है अन्य पदार्थ है वो चित्त दृश्य है चित्त से पृथक नहीं चित्त दृश्यत्व है तो चित्त दृश्यत्व और जो सप्न दशा के चित्त है वह भी सप्न दशा के दृश्य ज्ञ होने से स्वप्न दशा से भिन्न है तो जागृत काल में भी स्वप्न दृक इस प्रकार एक है सप्न अवस्था में जैसे जागृत काल में दृक रूप चेतन अपना एक ही उससे अतिरिक्त जो जीव आज दिखता है बाहर देखता है के जीव आने के पदार्थ कुछ भी नहीं है अतिरिक्त एक स्वप्न दृष्टा जैसे सपने में जैसे जागृत काल में जागृत एक दृक है और जो सपने की दृष्टा हुई जागृति की दृष्टा एक है सत्य भी जहाँ होती है जो मैं सपन दिखा तो हम जागरण इसलिए एक दृक रूप जो जागरण सप्न सूति तीन अवस्था में अन्ई तीन में रहता है वही सत्य हुई अपना स्वरूप है और जिसकी व्यावृत्ति हो जाती जागृत स्वप्न से श्रुति तिथ्याय तो अध्यक्ष है वास्तव तो नहीं है निषि ओं भद्रेवा भद्रम देव इंद्रो स्स्ति मेन्द्रो वृद्धवास्तिपूषा विश्वदास्ति नक्षमी सुरतिनो बृहस्पतिर्दा ओम शांति शांति शांति शर